में प्रेरणा तो सबसे एक विनय है और प्रार्थना है वो ये कि के होते भी जीव की दुर्गति होती है पक्का देख बहुत ये हृदय की हम बात का हमारे शौक नहीं पड़ा जो तो हम बता रहे उसको सुन लोगे तो तुम्हारा परम लाभ हो जाएगा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 वही हमारा सेवक है वही हमें बहुत प्रिय है जो हमारी आज्ञा का पालन करे। अगर आप आठों रहेंगे तो आपको माया परास्त पर नहीं कर पाएंगे लिखित ले लो क्योंकि भगवान ने ही ये मर्यादा बनाई और आप जहां दिखावा करेंगे सामने कुछ और, और पीछे कुछ और आप जहां आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे आप भ्रष्ट हो जाएंगे आपको कोई नहीं बचा सकता लेकिन देखा गया उनको भी जहाँ कहीं किंचन मात्र अहम या किचन मात्र तो भगवान ने जाल बिछा दिया चाहे विश्वामिंदाश्रम हो बड़े-बड़े चरित्र आते हैं हैं अब रोज रोज सत्संग सत्संग सुनाते में में बैठकर सामने सुनते हैं। इसके बाद उस आज्ञा उसका उल्लंघन करें तो ये भागवतिक दंड है कि तुम्हें काम सताएगा तुम्हें क्रोध आएगा तुम्हें लोभ आएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा ये भगवान के आज्ञा का पालन न करने वालों के लिए भगवत पार्षद दंड देते हैं ये कामादि भगवत है भगवान श्री कृष्ण ने तीनों को नरक्रोधा का दिए काम क्रोध मद लोभ सब तो चूंकि काम भी मद से ही होता है क्रोध भी मध से ही होता है और लोभ का भी कारण अहमता मनता ही है इसलिए भगवान ने तीन ही प्रधान जिस साधक के हृदय में काम वेदना जा रही है इस साधक के हृदय में द्वेष है राग है क्रोध है, है, है तो किसके की किस की लिए कर रहे है आप बुआ पाठ कर रहे हैं आप सत्संग सुन रहे हैं लेकिन इसका परिणाम आपके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहा हमारी तरफ से आपके प्यार में कोई कमी कोई व्यवस्था भी बोलिए हम ये मतलब अपने हृदय की बात तुम्हारे सामने रख रहे हैं हमारी तरफ से कमी बोलिए या हमारी श्री जी की तरफ से कमी बोलिए श्री जी ने अपने निज महल में रखा है तुम्हें मनुष्य शरीर दिया है तुम्हें पुरुषार्थ दिया है कि तुम उसको भजन में लगा दो बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी जितनी तुम्हें समझ है जितनी सामर्थ्य है वो प्रभु चिंतन में प्रभु शिवा में प्रभु जनों की आज्ञा में लगा दो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी आप विचार देख लिए। ये ये जो होती होती होती होती है, भजन होती है, होती है, ये होती है भजन गंदे आचरणों प्रवृत्ति तभी जब वो का उल्लंघन करते हैं। नहीं, ये केवल प्रवचन की बात नहीं ये जीवन की धारा है ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों के हृदय में काम नहीं आता क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं सबके हृदय में भजन करते करते भगवत आश्रित तो में प्रशांत हो जाता है क्योंकि भगवान ही सब रूपों में भगवान ने रामायण में कहा है में कि ज्ञानी और भक्त दोनों मेरे बेटे ज्ञानी मेरा मेरा बेटा है और भक्त अबोध बच्चा है तो जैसे अबोध बच्चा की माँ रक्षा करती है ऐसे मैं करूं सदा तीन रखवाली जी बालक राख है माता यदि ज्ञानी है तो अपने बल से अपनी रक्षा करें लेकिन भक्त की जिम्मेदारी हमारी अबोध बच्चे की तरह जितने आप में सामर्थ उतना का गाते नाम जो एक रेखा, दी है नहीं हो वो आप तो अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में पक्का समझ लीजिए ऐसे ऐसे दंड विधान आने प्रारंभ हो जाएंगे प्रकृति हम चीख चीख के रोज कहते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं ये भगवान की माया हम क्या बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष चीख चीख के लाखों की सभा में कहेंगे बहुत कम समय समय है अपने समय को भजन में लगा दो की प्राप्ति कर मनमानी आचरण आपको कहीं का नहीं रहने देगा कहीं का भी कोई भी ना लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे वो आपका शर्वनाश कर देगा तो ये होता क्यों है शरणागति के साथ क्यों होता है बस एक इसी प्रश्न का हम उत्तर देने आए कि आप कुछ भी कर लो यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अपराध बुद्धि आपको काम वेदना से नष्ट कर देगी इसे बांध लो सौ सौ बातों की बात है तुमसे भजन बने ना बने साधना बने ना बने जैसी आज्ञा है अपनी दिनचर्या के वैसे बैठ जैसे बारी पाठुरा बैठे हमें बैठे नहीं मन ले सत्संग कमरे में अपने पड़े जो से बना बना राधा वल्लभ जी के अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो आपके अंदर ना नहीं लगे तो आप हमें बताना आप खूब बैल की तरह मेहनत करो इसके बाद अपराध कर दो इसके बाद आज्ञा उल्लंघन कर दो तो आपके हृदय को मलिन कर देगा तो आपको लगेगा कि ये सब करने का फल क्या मिला जब हम सही मार्ग में चलते हैं तो हमारे अंदर में उत्तेजना बढ़ती है हमने सैकड़ों बार बताया काम क्यों क्यों क्रोध नाना प्रकार की क्योंकि उनका समूल अब अगर साधक साधन कर रहा और बढ़ रही और उसके आपके अंदर से निकाल कर सब नष्ट कर रही थी वो पुनः संस्कार बैठ गए भाई हम किसले साधन मिल गए हमारा उद्देश्य क्या है क्या हमारा यही उद्देश्य है कि हम सुबह शाम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 कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके पहले भगवान हैं कोई भी घटना है पर उस पर उस ध्यान नहीं दिया जाता जाता इसलिए पता हो बस सीधी बात अब जैसे नवल की सूरी जी इनके हाथ में हुए। हम पहले आज्ञा किए थे धाम में देखा कि पर्दा निकाले जा रहे हैं सीढ़ी कोई ऊपर चढ़ना अब अकेले चढ़ के एक आदमी को सपोर्ट में है। तो नहीं है तो कोई भी अगर से चलोगे तो तो कभी इतना सबसे पहले बता देती है। होता क्या है? कि हम अपनी बुद्धि उस का नहीं तो रखते। एक बार ने कहा कि भगवान सब में, तो भाग बाबा हाथी पागल है नजदीक हाथी उठाकर पटक दिया नद गए गुरु जी के पास गए कहा गुरुजी ये दुर्दशा आपके वचनों से हुई बोले क्यों बेटा बोले आपने कहा था, भगवान है भगवान देखा में भगवान नहीं? देखा। भगवान ही तो कह रहे हैं भाग हाथी पागल है तो भाग जा नष्ट कर देगी ये आप उधर ही प्रवाह हमने चले जा रहे अगर लक्ष्मण जी जी ने जो रेखा तो की सीता पालन करोगे तो हम अपने अनुभव की बात कहते हैं काम क्रोध लोग लेकर जो पचास वर्ष की अवस्था हो रही जब जवानी का आया तो हमें तो कि जगह ही नहीं है ना। समय ही नहीं है हमारे पास उसके लिए समय तो अब बदाम पिस्ता हलुआ एसी कूलर तो फिर उसका परिणाम तो आए प्रकृति का भोग करोगे तो प्रकृति आपकी वासनाओं को बढ़ाए जितना आप प्रकृति को स्वीकार करें उतना अखंड भजन में अपने चित्त को लगाएं, उन सुखों को भोगे मन भोक्ता बहुत बनिए सुखों के भोक्ता बनोगे तो और मन भागेगा कि अब ये भोग मिले ये भोग और एक आज्ञा उल्लंघन करोगे तो कई बार आपने कहा है जहां गुरु वज्ञा हुई तो सबसे पहला काम होगा कि इष्ट से अरुचि हो जाएगा इष्ट के नाम में धाम में लीला में अरुचि गुरु पे अश्रद्धा हो जाना की क्या इनके पास रहते हुए हमको लाभ क्या मिला जहाँ इष्ट गुरु में अश्रद्धा हुई माया उसे रोंग क्यों फेंक देती नष्ट हो जाता है सारा हम बार बार प्रार्थना करते हैं जितना भजन बने अच्छी बात ना बने तो आप अपने कमरे पे पड़े बंद कर लिया कूलर चला लिया पड़े हैं जब आपके मन में आए तो भगवत स्मरण कर लीजिए नहीं तो पड़े कहा श्री जी के चरणों में पड़े हो तुम्हारा अहित नहीं होने वाला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 तो माया आपको परास्त और उसका दंड हमको पड़ेगा कि आप तो मुझे में मिल सकता। अब हमारे सुभाव, अब हमारे माइक से कह रहा मेरे सुभाव में किसी को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रह गई। हम भले गुस्सा में कुछ बोल दें, बाद में ही लगता है, है।, है पर मूढ़ी वाले इस भाषा को जानते हैं अब हमारे हृदय में वो नहीं रह गया कि हम किसी को कष्ट दें, किसी को निष्कासित कर दें। ऐसा लगता है कि सब सुधर सकते हैं सब सबको चांस दिया जाए सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं चलो इस बार गलती हो तो आगे बार गलती नहीं होगी अब हम करें तो क्या करें हमारा स्वभाव ऐसा है। अब अब पहले था अब श्री जी के चरणों के आश्रित होने पर रही नहीं गया हम फिर लौट के आए जा रहे थे फिर उधर गए फिर लौट गया इसीलिए लौटे भैया समझ जाओ कोई साथ देने वाला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 आप हमें एक खड़े होकर बताओ इस स्वार्थ से से हमें किस बनाया है बोलो हमारे काम आप आ रहे अपना कल्याण कर लो यही हमारी आकांक्षा है परमानंद की अनुभूति हो जाए आप निहाल हो जाओ आपको ना प्राकृतिक दुख झेलना पड़े और ना देवी दुख झेलना पड़े आप बोलो मगर गलत बोल रहे सकल सुख पावत मेरी सुखिया कृष्ण गुण संचित आप कहीं पूरा वृंदावन है आप जाके आश्रमों में देख लो की शिष्यों के साथ क्या बर्ताव होता है शिष्यों के साथ क्या व्यवस्था होती है क्या हम गुरु जैसा बर्ताव करते हैं कि माता और पुत्र जैसा बर्ताव करते हैं आपको देख लीजिए किसी भी तरह से आपको न शारीरिक कष्ट हो और ना मानसिक कष्ट हो फिर आप हमें मानसिक कष्ट दे तो आपको कैसे लाभ मिलेगा तुम तो हमारे शिष्य हो तुम्हारा कल्याण नहीं होता तो हमारा जीवन किस काम का जितना जितना तुम प्रपंच में उतना उतना हम हम अपने को जाएंगे। लग रहा है कि इस का नहीं कर सकते। तो सम्मान के साथ श्री जी के चरणों में अर्पित कर दो घर जाओ ब्याह करो हम अनुमति देते यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सुधर सकते तो हम प्राणप करें आप हमारा सहयोग कीजिए सब कोई भी ऐसे आचरण मत करो जो हम सुने फिर हमें कष्ट लगे फिर हमें ये हमें दुख ये बर्दाश्त आप सोचो हम एक, एक साधक को कितने प्यार से सजा के चलाना चाहते हैं और वो साधक थोड़ी देर में अपने आप को नष्ट करना चाहे तो कितनी तुम्हारा पतन मतलब हमारी चलन तुम्हारा भजन तुम्हारी भगवत प्राप्ति की पुष्टता तो हमारे छाती चौड़ी हो जाएगी हृदय शीतल हो जाएगा यही तो हमें सुख लेना आपका कल्याण हो जाए आपको तो आप सुनने को मिलता है तो आप समझ लो ये शरीर रोगी है अगर मानसिक रोग हमें सता गया ऐसे हवा खाओगे किसी काम के नहीं रह जाओगे हमारा आना जानना बोलना चालना सब बंद हो जाए क्योंकि शरीर में इतनी दम नहीं है ये तो भागवतिक शक्ति से बात चल रही है ऐसी कम कम से मानी चाहिए जैसे साधक चेष्टा करते हैं कि यार जब हमारे सुनेंगे गुरुजन तो कैसा लगेगा सोचो मतलब जरूरी थोड़ी कि कोई बात समाज में आवे तभी होगी तो भगवत स्वरूप समाज है सावधान उठना बैठना चलना देखना सुनना बोलना खाना पीना हर बात शास्त्र आदेश करता है ऐसे करोग कहीं तो छूट भगवान ने नहीं दी कोई भी ऐसी बात नहीं जो शास्त्र में भगवान ने हम वैसे खाएं वैसे ही बोले वैसे ही बैठे वैसे चलें जैसा शास्त्र कह रहा है हमें भगवान मिल जाए अच्छा भगवान मिले ना मिले हमारा वर्तमान समय भगवत स्वरूप में बीतीत हो रहा है इसमें तो कोई संशय नहीं मान लो हम ब्याह उदागार हैं राधाराम कीर्तन कर रहे हैं या बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं श्री जी के लिए हमसे नहीं बन रहा हम बैठे हैं लेकिन दुरा तो तो हम दुराचर को दस घंटे भजन करने पर एक मिनट यदि कहीं दुराचार प्रवृत्ति आ गई तो सब पोछा लगा देगी सब बिगड़ जाएगा तो सावधान हम चाहे जितना नाराज हो लेकिन अंदर से कष्ट होता है किसी साधक को जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर देखते तो कष्ट होता है। इसलिए बहुत बहुत सावधान होकर चलो। नहीं बाद में बहुत बाद में में पड़ेगा। सब बातें तुम्हें कोई मरो चाहे ऐसा, ऐसा बता शिष्य खुद गुरु की सेवा करें और यहाँ उल्टा गुरु शिष्य की सेवा कर रहे आज्ञा का पालन हम कर रहे हमें गर्मी व्यवस्था हमें अमो व्यवस्था जिसे गुरु की परिचर्या की जाती है ऐसे अब तुम्हारी परिचर्या कर रहे भगवत प्राप्ति हो पूरे वृंदावन में जाओ किसी -किसी को ऐसी जैसा तुम आनंद ले रहे हो अब तो आश्रमों में रहे धक्का मार के भगा दिए आप ऐसे कोई आचरण न करें आप कोई ऐसी चेष्टा न करें अपने समय से दर्शन करने जाए समय से पाठ समय से भोजन आप अपने कमरे में लेते रहे भयन नहीं हो रहा कमरा बंद कर, से बद इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि नहीं हो रहा ना कोई द्वेष नहीं हो रहा कोई दोष नहीं हो रहा इसी से भगवत प्राप्ति मन धीरे-धीरे शांत हो हो जाए अभी हम कह रहे थे कि मन अजेय है अगर इस अजेब को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो तभी आप अजय हो सकते हो और देखो जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक मैं परास्त नहीं कर सकता ध्यान रखना काम को अष्ट मैथुनों में, में से किसी एक मैथुन का भी आश्रय आश्रय तब समझ रहे हैं मुझे बहुत जोर की भूख लगी है लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी में और अगर उसको है कि तीन किलोमीटर में अमु घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा तो हमको यहां से तीन किलोमीटर दौड़ा देगी ऐसे ही है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 ये वो जहर है कि जन्म जन्मांतरों से हमें मारता चला रहा है तो भी करता चला रहा और ऐसा कभी करके देखो तो कैसा लगता है। जब आपके अंदर काम वेदना आवे तो श्री जी के पास बैठो रोने लोगों की लाडली आपके लिए तो सारे संसार के संबंध छूटे अब प्यारी अगर मेरा हृदय इस वेदना से चलेगा तो लाडली हम कहा जाएंगे किसके पास जाएं। और रो अगर देखो के कैसा को आनंद अनुभव होता है अब काम, इतना हुई, आप का कर, तो काम तो लाड़ी आप का चिंतन चिंतन छोड़कर करोगे तो पहुंच जाओगे भाई सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा करुणाम देख लो हमारे हृदय में जलन हो रही काम की शांति मिल जाएगी बहुत करुणामय श्री जी है हम के नाम का ले, का चरणों बदले तो देखो हृदय पर होता क्या है कामना का अवसर देते हैं। कामना को अवसर देते हैं। खाली रहते हैं चिंतन बना चिंतन बना तो श्री जी का चिंतन छोड़ के वो चेष्टा में उतर जाते हैं बस यही पतन हो जाता है हम साधक हैं कभी ऐसी सबके हृदय प्रत्या नहीं चार चार साधक आपस में उसका भाई, है, उसका करो हमारी तो, है लोग भगवत चर्चा हो जाए तो बताओ बिल्कुल आप अनुभव करके देख लिया गुरुजनों के चेहरे में, चेहरे में, नेत्र, में, नेत्र, में नेत्र मिलाते ही दशा बदल गए सामने सामने पड़ते हैं और होता क्या है कि हम गुरुजन को को नहीं देते, उनकी आज्ञा करके संसार के बोले, बोले आपका विकार नष्ट हो जाएगा आपको एक धैर्य एक शांति एक विस्तार भोगने से आज तक किसी को शांति नहीं मिली सब भोगी रहे मर रहे कहीं किसी को में नवीन नवीन नवीन विश्रामीन जीव को नष्ट किए दे अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमारा मन कंट्रोल में नहीं हो रहा भोजन छोड़ दो, दो दिन छोड़ दो आप देखो एकदम ठीक हो जाओ एकदम आपको लग रहा है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है आप जब का अनुष्ठान लेके बैठ जाओ यही हमारे पास बल है ये बल थोड़ी कि हमारे अंदर क्रोध आया तो थप्पड़ मार दिया काम आया तो गंदी चीज़ चेष्टाएं कर दी ये साधक मैं बताना था कि हमें बहुत दुख होता है जब कोई धर्म के विरुद्ध बात सुनते हैं फिर हम उसका पतन भी नहीं चाह सकते नहीं चाहते मान लो जैसे कि निकाल दो तो निकाल तो देने के उसका पतन हो जाएगा अगर वो साधक पुनः कहीं सत्संग के द्वारा एक बार संभल के चले तो उसका कल्याण हो जाएगा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 पता नहीं किस घड़ी में उसको मुझे भगवत आराधना प्राप्ति कर सकता है तो हर एक चीज भगवत प्राप्ति ये कुछ ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में आके वैसे कर देते नहीं सबको सबको सबको सब, सब, सब, सब भगवत सौ बार गलती के बाद फिर लगता है शायद इस बार इस कुछ नहीं सहन हो रहा तो हम रो देंगे लेंगे। उसी समय स्वरूप प्रभु कर ले। ऐसा, तो भगवान के ऐसा तुम्हें भगवान करो सदा दिन रखवारी के ना शांत पहले से सावधान रहो समय ही पीछे की अवस्था गई समय ही नहीं आपने तो मान लो यहाँ देखा ही है मधुगरी से उधर किसी से कोई कितना चार लोग सब ये नहीं तो जीवन ऐसा नहीं रहा किसी से कोई मतलब एक झोली जो मधुगरी से मिला पाया शाम शांत जीवन कोई व्यवहार कोई धनी मानी किसी से कोई कोई शिष्य नहीं कोई मतलब नहीं उस जीवन का अनुभव तुमता है अगर आप चल दो तो अभी आनंद का अनुभव हो जाएगा तुम लोग जैसी व्यवस्था जीवन में नहीं व्यवस्था मिली जीवन वो जी के, तो के सिंहासन में लिपट के रात पार करते थे जो मधुर गरी में मिला वही ठाकुर जी को भोग लगाते थे वही उसी से उधर पोषण करते थे बढ़िया अवसर है भगवत प्राप्ति कर लो ये सब, कुछ नहीं रहे, सब रहे, बड़े भाग्यशाली जिनको भोग मिले उनसे पूछो जाकर के क्या दशा है भोगते हुए भी तृष्णा उनको चलाए डाल रहे ये नहीं वो वो नहीं वो उनको नाश किए दे रहे कम से कम तुम्हारे अंदर तो तो तो नहीं, काम नहीं तो है। अगर कामना कामना अकेले अगर को आप रोक गए इस तो काम वो कामना और दोनों से जल रहे हैं। जितना भोग भोगते हैं उतनी नवीन तृष्णा रूप धारण कर लेती और उनको नष्ट किए दे रहे बहुत बढ़िया अवसर उठला है भगवान माया से निकाल दिए भजन प्राय पूरा बेहला करके